दिवे चुड़ाम पांच सौ अड़सठ श्लोक का विचार हुआ तो वो जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है जो शरीर से प्रयत्न करके ऊपर हो गया जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए आगे कैवल्य अवस्था में चला गया उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती फिर जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है क्योंकि जन्म मरण के चक्कर बहुत बुरा है पैदा हो फिर मरो बीच में भी कोई शांति के नाम नहीं है जो पैदा हुआ होगा माने शरीर में जो है वो शांति नहीं है जाने क्या क्या निमित्त बनते हैं निमित्त अलग अलग, अलग, अलग हैं होते हैं किंतु सब दुखी होते हैं दुख का निमित्त एक ही निमित्त नहीं है भिन्न भिन्न हैं हर व्यक्ति के निमित्त अलग होता है किंतु सारे के सारे परेशान जीवन भर परेशान को भी स्थायी जीवन भी नहीं है इसलिए प्रयत्न करना चाहिए शरीर से ऊपर होने का प्रयत्न करे तो वो शरीर से जो ऊपर भाव में आत्मभाव में पड़ा होगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये कहा आगे बोलते हैं इसी को इसी की व्याख्या करते हैं उसके आगे उत्पत्ति होना संभव नहीं है क्यों संभव नहीं ये बताते हैं सदात्मक दधाद्या वर्ष्म ब्रह्मभूत ब्रह्मण कुत उद्भव सदात्मक विज्ञान दग्धा विद्याण अमुष्य ब्रह्म भूतवाद्रह्मण कुत उद्भव सदा आत्मा एकत्व विज्ञान जो निरंतर जो आत्मकत्व विज्ञान जिसके पास है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो विज्ञान है इस विज्ञान के द्वारा दगधा अविद्यादि बर्षमणा बर्षमन माने शरीरम अज्ञान आदि शरीर आदि जिसने जला दिया है किसके किस साधन किस, किस से जला दिया सदात्मकत्व विज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो ज्ञान है इसको आत्मिक विज्ञान बोलते हैं जैसे अभी मैं मनुष्य हूँ ऐसा ज्ञान है वैसे ही शरीर से ऊपरी भाव का ज्ञान अहम ब्रह्माष्टमी उस परमात्मा के साथ अपने को अभेद करके लाने वाला ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं ऐसा ज्ञान जैसे अभी अहम शरीर अश्मि ऐसा ज्ञान है मनुष्य मनुष्यो मनुष्य मनुष्यश्मी ऐसा ज्ञान है ये ज्ञान नहीं अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान सदा आत्मय तत्व विज्ञान है निरंतर आत्मय तत्व विज्ञान में डूबा हुआ था अहम ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्मास्मी धारा उसकी दलित जीवन में मनुष्यपना भूल गया है आत्मभाव में ऐसा ज्ञान के द्वारा दग्ध अविद्यादि वर्ष्म अविद्यादि जो शरीर वर्षमण माने शरीर जिसका जल गया सर दग्ध हो गया सर ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान भी चला गया अज्ञान का कार्य शरीर आदि भी दग्ध हो गए जिसका ऐसे जो व्यक्ति है अमुष्य उस व्यक्ति का अमुष्य माने अगस्त उसका जिसके शरीर आदि नष्ट हो चुके हैं किसके द्वारा अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान के द्वारा दग्ध हो चुके हैं ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अविद्या भी दग्ध हो गई है और अविद्या का कार्य भी शरीर आदमी होगी दग्ध हो गए ज्ञान रूपी अग्नि से ऐसा जो व्यक्ति है उसका ब्रह्म हाँ, भूतत्व कहते हैं वो तो ब्रह्म रूपी हो गया है क्या रूप हो गया ब्रह्म रूप हो चुका है इसलिए ब्रह्मना कुता उद्भव ब्रह्म की उत्पत्ति कहा होती है वो जो व्यक्ति है ब्रह्मस्वरूप हो गया है ब्रह्म की उत्पत्ति होने शक्ति ब्रह्मण कुता उद्भव ब्रह्म की उत्पत्ति कैसी हो सकेगी अपने साधन करके उस ब्रह्म भाव में जो पहुंच गया तो ब्रह्म भाव होने के कारण से वो ब्रह्म की उत्पत्ति होती नहीं है इसलिए आगे उसके जन्म नहीं होता क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती ऐसा माया कृप्त बंध मोक्ष नस्त स्वात्म यथारज्जौ निष्क्रियाभासौ मयाकृत बंद मोक्ष वस्तु यथारज्जौ ये जो मोक्ष शब्द बोला जाता है एक बंद बोलते हैं एक मोक्ष मोक्ष बोलते हैं वास्तव में ये भी नहीं है ना बंद है ना मोक्ष है आ, जब तक अज्ञान है तब तक ये बंद मोक्ष शब्द का प्रयोग होता है माया कि मृत तो, माया के द्वारा ही बनाए गए हैं बंद मोक्ष जब तक अज्ञान अवस्था में व्यक्ति होता है तो चर्चा करता ये ये का, का कर है ये बंधन ये मोक्ष ये सब चर्चा अज्ञान काल में है बंद और मोक्ष की व्यवस्था भी अज्ञान को लेकर है आत्मा माया कितऊ बंद मोक्षऊ जो माया के द्वारा बनाए गए बंद मोक्ष हैं समर्थी जब तक अज्ञान है तब तक बंधन और मोक्ष की कल्पना जो माया के द्वारा रचित दो है दोनों यह भी वस्तुतः स्वात्मनी नस्त है यद्यपि आत्मा में ही दिखाई पड़ रहे हैं बंधन अभी साधक हूं मैं बड़ा हुआ हूँ साधना करूंगा मुक्त हो जाऊंगा ये आशा लेके चल रहा है व्यक्ति वास्तव में वस्तुतः स्वात्मनी नस्त ये दोनों नहीं है वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष है ये कल्पना है ये बंध कल्पना की तो मोक्ष की कल्पना करनी पड़ तो रही है वास्तव में आत्मा में बंधन और मोक्ष होता ही नहीं सूर्य में कभी अंधेरा आई नहीं सकता बंधन कहां से आएगा आत्मा में वास्तविक तो यह है वस्तुता स्वात्मनी नस्तः ये दोनों वास्तव में नहीं है बंधन भी नहीं है मोक्ष भी नहीं आत्मा मैंने ये मिला अवस्था में बंद मोक्ष की व्यवस्था यह शब्द प्रयोग होता है मैं एक मनुष्य हूँ मुझे कुछ अपना कल्याण करना चाहिए मैं एक बड़ा हुआ हूँ संसारी हो गया हूँ ऐसी भाव जब तक रहेगा बंधन की कल्पना तो इस साधन से मोक्ष है ये अज्ञान अवस्था में है अगर मनुष्य भाव से ऊपर उठा हुआ आत्मभाव में वहां बंद मोक्ष की बातें नहीं होती तो शरीर भाव में जब तक है तभी तक है मैं एक मनुष्य हूँ संसारी बन गया हूं ऐसे साधन करके मुक्त होना है ऐसा वास्तव में बंधन भी नहीं है मोक्ष भी नहीं आत्म वास्तविक का तो यह है ये कहा कैसे तो कहते हैं देखो ना एक दृष्टान्त से समझाते हैं बंधन और मोक्ष दोनों के दोनों अज्ञान के द्वारा रचा हुआ है जब तक अज्ञान है तब तक है वास्तव में आत्मा में न बंधन है मोक्ष है कैसे तो कहते हैं देखो यथारज्जो निष्क्रियायाम रज्जू पड़ी हुई होती है सक्रिय होती है कि निष्क्रिय होती है उस उसकाल में रज्जू का सर्प दिखता है रज्जू कुछ बिगड़ बिगड़ के कुछ बनती है क्या निष्क्रिय रज्जु पड़ी हुई है रज्जू में कोई क्रिया नहीं होती हलचल नहीं कुछ भी नहीं क्यों क्यों पड़ी हुई होती है किंतु वहां दो कल्पना आप कर जाते हैं निष्क्रिय रज्जु में क्या सर्प की कल्पना और सर्प का अभाव की कल्पना पहले सर्प दिखता है बाद में सर्प नहीं है बोलते हैं दोनों कल्पना करते हैं आप उसे कैसी रज्जु है कहीं सर्प बन गई बाद में फिर सर्प यहां घुस गया ऐसा होता है क्या जो निष्क्रिय रज्जु है उस रज्जु में जिस प्रकार आप सर्प की कल्पना सर्पा भाषक विनिर्गम सर्पाभाष और सर्प का जाना दोनों रज्जु में कल, कल्पना करते हैं आप रज्जू के होने के कारण सर्प की कल्पना और बाद में रज्जु ज्ञान काल में सर्प का जाना कल्पना सर्पभाग्य अब नहीं है सर्प अब क्या है अब रज्जू है ऐसे ये दोनों कल्पना आपकी है वहां रज्जू में कुछ भी नहीं ठीक इसी प्रकार वास्तव में देखो तो आत्मा में बंधन भी नहीं मोक्ष भी नहीं है इसमें कल्पना है जब तक अज्ञान है जैसे रज्जू के अज्ञान से दो कल्पना होती है वहां रज्जू में क्या कल्पना सर्व और सर्प का अभाव विनिर्गम निकलना ठीक इसी प्रकार जो निष्क्रिय आत्मा है उसमें अज्ञान के कारण से दो कल्पना है क्या कल्पना बंधन और मोक्ष ये भी कल्पना वास्तव में में आत्मा बंधन भी नहीं, स्थिति ऐसी है। हे वास्तव्य आत्मनि बंदन विन मोक्षति आवृत्ते सदस्वाभ्याणे नृत्तिर्ब्रहण कद्यादनावृत यद्यद्वैत सवैतमोसहते आवृत्ते सदसवाभ्या बंद मोक्षणे नृत्तिर्ब्रम कचिदन भावादनावृत त्यद्वतहा निश्यामो सहते श्रुति बंध मोक्ष को लेकर के और विशेष विचार करते हैं माना आत्मा में बंधन भी नहीं बात में मोक्ष भी नहीं है अज्ञान के द्वारा कल्पित है जब तक अज्ञान होता है कल्पित जैसे रज्जू में दो चीज की कल्पना करते हैं आप पहले सर्प की कल्पना बाद में सर्प के जाने की कल्पना अब नहीं है सर्प दो कल्पना कर जाते हैं रज्जु में कुछ होता नहीं निष्क्रिय अवस्था में रज्जु होती है निष्क्रिय रज्जु में दो प्रकार की आप कल्पना पहले सर्प आया बाद में सर्प गया ऐसे दो कल्पना कर जाते हैं आप वो कल्पना क्योंकि आपने रज्जू के अज्ञान से कल्पना होगी अधिष्ठान के अज्ञान रज्जू अधिष्ठान उसका अज्ञान रहा इसलिए कल्पना हो गया अज्ञान काल में कल्पना होती है जो बंद मोक्ष की कल्पना थी वैशाही है जब तक अज्ञान है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं इसमें विश्वास जब तक नहीं है मैं एक मनुष्य हूं ऐसी भावना में है तो बंध मोक्ष की कल्पना रहेगी वहां क्योंकि आ, अपना स्वरूप का अज्ञान है वहां शरीर आदि का ज्ञान है ना उस काल में अपना स्वरूप का अज्ञान है उस काल में ये मानता है कि मैं छोटा सा हूं ऐसे मुझे साधन करना है अमुक करना है ये करना है ऐसा मानता है बंधन मानता अपने को ये साधन के द्वारा मुक्त हो जाऊंगा यह कल्पना करता है अज्ञान अपना अज्ञान तो का अज्ञान काल में कल्पना होती है वास्तव में आत्मा में बंधन मोक्ष नहीं जैसे आवृत्ते है सदस्यवाज्ञान वक्तव्य बंध मोक्ष ये कहते देखो अज्ञान का जो दो पहिया होता है एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति अज्ञान पहले वस्तु को ढक देता है माने जो पुस्तक है ना पुस्तक का अज्ञान रह माने पुस्तक ढक गया अज्ञान से ढक गया तो जानते नहीं है वस्तु को ढकता है अज्ञान पहले वह आवरण शक्ति काम करती है बाद में रूपांतर में दिखाता है विक्षेप शक्ति वो काम करती जैसे काम है जैसे रज्जू को ढकना आवरण शक्ति काम करती है अज्ञान रज्जू को ढक देना भी अज्ञान है और सर्प दिखना भी अज्ञान है रज्जू को ढकना वहां आवरण शक्ति काम करती है अज्ञान की एक शक्ति और दूसरे शक्ति विक्षेप शक्ति तुरंत क्या कर देगी है सर्प रज्जु सर्प रूप में दिखाई देगा आपको कुछ वस्तु अन्य है अन्य रूप में दिखाई ना ये विक्षेप शक्ति काम करती है सर्प बनाने का काम विक्षेप शक्ति का और रज्जू को ढकने का काम आवरण शक्ति का अज्ञान की दो शक्ति होते हैं है अज्ञान एक किन्दु चमत्कारी है वो तो कहते हैं ये जो जब तक ये कल्पना होती है आवरण शक्ति काल में कल्पना होती है रज्जु ढकी ना हो तो सर्प की कल्पना हो सकती की नहीं, नहीं हो सकती रज्जु ढक जाती है कोई कपड़े से नहीं ढकती है रज्जू किस से ढकती है अज्ञान से किसका अज्ञान रज्जू का अज्ञान रज्जू संबंधी अज्ञान से रज्जू ढकता है रज्जू संबंधी अज्ञान से रज्जू ढक जाती है तो वहां कल्पना कर जाते हैं सरपुर तो आवरण शक्ति के बारे में बोलते हैं आवृते सदस्यवाद आवरण शक्ति के होने पर और न होने पर कार्य ऐसा देखना सत्व और असत्व आवर आवृति मैंने आवरण शक्ति के सत्व और असत्व के द्वारा वक्तव्य बंध मोक्ष है बंधन और मोक्ष दोनों के दोनों यही आवरण शक्ति काल में है अज्ञान के जो आवरण शक्ति है उसके सत्व होने पर बंधन और उसके असत्व होने पर मोक्ष ऐसा माना जाता है सदा सदस्य दो ये दिया सत्व और असत्व मैंने होना या न होना आवरण शक्ति के होने पर आगे बंद मोक्षण एक वो है वो भी बंधन की कल्पना होती है और आवरण शक्ति हटने पर किसकी कल्पना मोक्ष की कल्पना, कल्पना। सत्व असत्व बंद मोक्षण यथासज लगाना आवरण शक्ति के होने पर सत्व माने होने पर क्या होगा आगे बंधन बंधन की कल्पना होगी और आवरण शक्ति के असत्व होने पर माने न होने पर मोक्ष की कल्पना रज्जु में जब तक आवरण शक्ति रहेगी तब तक सर्प की कल्पना और आवरण शक्ति भंग होगा नष्ट हो जाएगी किससे रज्जु में जो अज्ञान काम कर रहा है आवरण रूप से ढक रहा है वो नष्ट होगा किससे नष्ट होगा ज्ञान से।, हो से। रज्जू के ज्ञान से जब आवरण शक्ति भंग हो गई तो क्या फिर कहेंगे सर्प चला गया बोलते हैं अब सर्प नहीं सर्प का अभाव सिद्ध हो, हो जाता है विनिर्गम हो जाता है दोनों कल्पना है वहां पहले सर्प की कल्पना बाद में सर्प भाव की कल्पना ठीक है हाँ। जब तक रज्जू में आवरण शक्ति काम करती है तब तक वहां सर्प की कल्पना और जब आवरण शक्ति नष्ट हो जाएगी सर्च लगाएंगे ज्ञान होगा रज्जू का उस रज्जू के ज्ञान से आवरण शक्ति नष्ट हो जाएगी रज्जू संबंधी अज्ञान नष्ट हुआ नष्ट होने पर क्या होगा जो तो सर्प दिख रहा था, था उसका अभाव हो जाएगा ठीक इसी प्रकार यहां भी आवृत सदस्यवाभ्याम आवरण शक्ति के सत्व और असत्व होने से कभी होना कभी न होना वक्तव्य बंद मोक्षणे वक्तव्य प्रथमा के दो वजन बंद मोक्षणे प्रथमा के दो वचन बंद और मोक्ष की कल्पना होती है कभी बोला जाता है बंद मोक्ष आवरण शक्ति आवरण शक्ति के होने पर बंधन बोला जाता है और आवरण शक्ति के न होने पर मोक्ष बोला जाता है ऐसी स्थिति है अब यहाँ देखते हैं जो ब्रह्म भाव में गया हुआ व्यक्ति में आवरण शक्ति है कि नहीं है जो बंद मोक्ष की कल्पना नीचे की कल्पना है उस कालीन कल्पना नहीं हो सकती कहना चाह रहे हैं तो माने अज्ञान के जो आवरण शक्ति के होने पर बंधन की कल्पना और आवरण शक्ति नष्ट हो जाने पर मोक्ष की कल्पना ये दोनों तो कल्पित हैं बंद मोक्ष भी कल्पित हो है। जाते हैं तो कैसे नागृति ब्रह्मण का चिर ब्रह्म के आवरण होता ही नहीं ब्रह्म ढकता नहीं है जैसे सूर्य को कभी अंधेरा ढक नहीं सकता सूर्य को अंधेरा ढक नहीं सकता प्रकाश कुंज को क्या ढकेगा अंधेरा वैसे ही जो अज्ञान रूपी अंधेरा है ब्रह्म को ढक नहीं सकता वहाँ आवरण शक्ति ने आवरण शक्ति जीव अवस्था में काम करती है यहाँ काम करती है ब्रह्म में काम कर ना नहीं कर सकती न आवृत्ति ब्रह्म का चिथ कोई आवृत्ति है ही नहीं ब्रह्म में जब आवरण शक्ति है ही नहीं तो वहाँ फिर बंद मोक्ष की कल्पना कहाँ हो पाएगी या आवरण शक्ति घटित होता है बंद मोक्ष की कल्पना घटित होती है वह आवरण शक्ति है ही नहीं ब्रह्म में न होने अन्याभा अनावृतम क्यों ब्रह्म में अन्य का अभाव है अन्य कोई है ही नहीं अकेला है ब्रह्म अन्य का अभाव होने से अनावृतम आवृत होगा ही नहीं ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ है ही नहीं एक ही ब्रह्म है तो वहां पर आवरण शक्ति काम नहीं करती आवरण है ही नहीं अन्यभाव अन्य के अभाव होने से अनावृतम ब्रह्म ब्रह्म अनावृत है तो अनावृत पदार्थों में कल्पना बंधन और मोक्ष की कल्पना नहीं होती रज्जू जब रज्जू दिखाई दे रही जिस काल में अनावृत अवस्था में रज्जू हो वहाँ सर्प की कल्पना होगी कि नहीं होगी रज्जू रज्जु दिख रहा जिस काल में वहाँ सर्प की कल्पना होती ही नहीं होती है नहीं। जब आवृत अवस्था में रज्जू आ जाती है वहाँ आवरण वाले कोई कपड़ा नहीं अज्ञान है लगने वाला उस काल में सर्प की कल्पना होती है और ब्रह्म आवृत होता ही नहीं है तो वहाँ पर बंद मोक्ष की कल्पना नहीं ये नीचे स्थान पर कल्पना है जब तक व्यक्ति मनुष्य भाव में है आ, तब ये माने अज्ञान के घेरे में है अज्ञान के दायरे में पड़ा हुआ है तब तक बंद मोक्ष की कल्पना अगर ब्रह्म भाव में पहुंचे तो वहां पर बंद मोक्ष की कल्पना नहीं होती वहां नहीं है ये कहा है। आगे यदि अस्ति अद्वैत हानि से यदि आवृत्ति है आवरण है ब्रह्म में क्या यदि यदि लगा तब तो क्या होगा अद्वैत की हानि होगी दो हो जाएंगे तब तो यदि ब्रह्म में भी आवरण शक्ति यदि है तो एक ब्रह्म हो गया एक आवरण शक्ति दो हो गए तो अद्वैत नहीं रहेगा फिर अद्वैत की हानि होगी यदि अस्ति अस्थि आवृति अस्ति, अस्ति. यदि आवृत्ति शक्ति है कहाँ ब्रह्म में तो क्या होगा अद्वैत हानि श्यात अद्वैत की हानि होगी उसका अद्वैत सिर्फ नहीं हो पाएगा कहते होने दो कहते हैं श्रुति शांत नहीं करती अद्वैत की हानि दो नो सहते श्रुति द्वैतम नो सहते श्रुति द्वैत को सहन नहीं करती है श्रुति द्वैत की निंदा करती है श्रुति यत्र इतरम पशती इतरम जिग्रती इत्यादि करके निंदा करती है श्रुति द्वैत की निंदा करती है अद्वैत की प्रशंसा करती है इसका मतलब अद्वैत मानना पड़ेगा श्रुति के आधार पर और अगर आवरण शक्ति वहां कल्पना करेंगे तो द्वैत आ जाएगा और ज्वेद को श्रुति करती नहीं है इसलिए मतलब वहां आवरण शक्ति नहीं माननी होगी कहा ब्रह्मम में आवरण शक्ति नहीं होगा वहाँ तो नहीं है तो जो ब्रह्म भाव में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उस काल में बंद मोक्ष की कल्पना होती है बंद मोक्ष की कल्पना नीचे स्तर के जीवन में है जब तक मैं एक मनुष्य हूं ये भाव होगा तब तक बंद मोक्ष की कल्पना अगर यहां से ऊपर उठा है ब्रह्म भाव में गया है तो ब्रह्म में आवृत की शक्ति नहीं क्यों बंधन और मोक्ष के लिए आवरण शक्ति प्रयुक्त तो व्यवहार होता है वहां आवरण शक्ति है नहीं तो वहां बंद मोक्ष की कल्पना मात्र है ये बताया माने यहां वर्तमान स्थिति में वो कल्पना नहीं समझना उस स्थिति की बात अभी तो सत्य है आप बने हुए हैं साधन करनी पड़ेगी आपको ये नहीं कि बंद मोक्ष कल्पना आय करके मनमाना ढंग से चले ऐसा नहीं होगा हाँ अगर मनुष्यत्वपना तो आप में नहीं है तो बंद मोक्ष भी नहीं आपके लिए अगर मनुष्यत्वपना तो मान के बैठे हैं तो बंधन भी है मोक्ष भी है दोनों करना पड़ेगा साधना करनी पड़ेगी की बंधन मोक्ष कुछ भी नहीं है करके वेदांत में कहा करके मनमाना ढंग से जीवन बनाए ऐसा नहीं अगर मनुष्य भाव समाप्त है आप में आत्मा भाव में पहुंचे हो तो वहां बंधन मोक्ष बंधबोक्ष है अगर मनुष्यपने में आप, आपका जीवन है बंधन भी मोक्ष भी व्यवहारिक सत्ता में है ये कहा आगे बंधम च मोक्ष मृष मूढ़ा बुद्धिगुण वस्तु कृगा वृत्ति मेघकृता यथारवौ योगया संगचिदेक च च मोक्षम वस्तु मृग आृति मेघकृतावोजया संगचिदरक्ष बंधन चाह मोक्षम चाह बुद्धि गुणम वस्तुनी निर्सय व कल्पे मूर्ख लोग जो है अविवेकी लोग ये जो तो बंधन मोक्ष की कल्पना आत्मा में मान ना मैं बन, बना हुआ हूँ मैं माने आत्मा मैं बना हुआ हूँ ऐसे साधन करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा मैं माने आत्मा ऐसा कि जो मूर्ख है अविवेकी लोग है मूर्ख माने अविवेकी मूर् लोग हैं, मूर मूर हैं। बंधन और मोक्ष दोनों बुद्धि का गुण है वास्तव में धर्म है बुद्धि के वो दोनों बुद्धि की कल्पना है बंधन और मोक्ष जब तक बुद्धि स्तर पर हमारा जीवन होगा बौद्धिक स्तर पर हम जीते हों तब तक बंद मोक्ष भासता है बुद्धि ऊपर का जीवन हो जाए तो हम मोक्ष नहीं भासता। जैसे सुसुक्ति में बंधन और मोक्ष भासता ही नहीं भासता। ये तो एक श्री नीचे है फिर भी दृष्टान्त तो ही देना है माने बुद्धि स्तर का जीवन कब होता है आपका जागृत स्व तो वहां पर मोक्ष वहां भी यहां भी यही है बुद्धि बुद्धिस्तर से ऊपर का जीवन यदि आपका है दृष्टांत सु बंद मोक्ष की कल्पना नहीं होती है यह स्थिति है जब हम बुद्धि के घेरे में जीवन को रखते हैं वहां बंद और मोक्ष की कल्पना होती है यह स्थिति की है बुद्धि की गुण ही है बंद मोक्ष जो है बुद्धि के धर्म है क्यों जब बुद्धि होती है तभी ये भाषते हैं जागृत और स्वप्न में भाजते हैं बंधन और मोक्ष यही तो दो ही अवस्था में तो भाजते हैं ना सुसुप्ति में तो ना बंधन भाषे ना मोक्ष मोक्ष भाषे इसके मतलब बुद्धि के गुण है ये आत्मा के नहीं सुसुप्ति में आत्मा है बंद मोक्ष नहीं भाष रहा अगर आत्मा का धर्म होता तो वहां भी भाषना चाहिए था बंद मोक्ष जब तक हम बौद्धिक स्तर पर जीते हैं मैंने जागृत और स्वप्न में बौद्धिक स्तर पर जीना यही है एक दो स्थान है हमारे लिए अंतकरण के उसमें जीने का दो स्थान है वहां पर बंद मोक्ष भासता है और जब बुद्धि बुद्धिस्तर से ऊपर हमारा जीवन होता है प्रतिदिन होता है जब सुसुप्ति में जाते हैं वहां पर ना बंधन न मोक्ष दोनों नहीं भासते ये बुद्धि के गुणे निर्णय होता है तत्सत तत्सत्पम तद, तद अभावे तद अभाव बुद्धि सत्य बंदमोक्ष सत्वम और बुद्धि अभावे बंदमोक्ष अभाव बुद्धि के होने पर ये दोनों होते हैं कहाँ देखा देखा और बुद्धि के न होने पर दोनों नहीं होते बंधन और मोक्ष देखा? अपना अनुभव बता रहा है ये ये बुद्धि के गुण है बुद्धि के धर्म है आत्मा के नहीं है तो आत्मा भाव में जो पहुँचा तो वहाँ बंधन और मोक्ष की बात ही नहीं होती यही कहना चाह रहा है। जब तक शरीर भाव में बुद्धि के दायरे में जब तक व्यक्ति जी रहा है जागृत स्वप्न में व्यवहारिक सत्ता में है तब तक बंधन और मोक्ष की कल्पना हो रही है अज्ञान है अभी आत्मभाव में पहुंचने पर ये बंध मोक्ष कल्पना है अज्ञानकालीन कल्पना है बंधन च मोक्षम से मृषयी व झूठाई मूडा माने अभिवेकी अभिवेकी न अभिवेकी लोग बुद्धि और यद्यपि बंधन और मोक्ष दोनों के दोनों बुद्धि के धर्म है गुण है ये आत्मा के नहीं है वस्तुनी कल्पयंती और आत्मा में कल्पना कर देते हैं मैं बदा हुआ हूं ऐसा करके मैं मुक्त हो जाऊंगा मैं माने आत्मा आत्मा ऐसा आत्मा में कल्पना कर देते है बुद्धि के धर्म है किंतु कल, कल्पना कर देता है किस में आत्मा अविवेक लोग ऐसा करते हैं माने केवल शुद्ध भाव में जाने के बाद वह बंद और मोक्ष की कल्पना आदि कुछ भी नहीं है बुद्धि के स्तर पर जब तक जीवन है तब तक बंद मोक्ष की कल्पना है इसे कैसे करते हैं कहते हैं देखो अज्ञान अपने तरफ है आरोप करते नहीं दूसरे तरफ बादल लगा हुआ सूर्य है सूर्य ढगा है या नहीं ढगा आदि नहीं आपकी दृष्टि ढक गई बादल के ऊपर के स्तर में जब पहुंचिए अभी हेलीकॉप्टर लेके जाइए सूर्य ढगा नहीं पता लगे दृष्टि ढक जाती है इधर बादल से और बोलते हैं सूर्य ढक गया क्या भी की कोई सीमा है अभी का हा? बादल से हमारी दृष्टि सूर्य तक पहुंच नहीं पाई बीच में बादल हो गया ऊपर सूर्य है बीच में बादल आ, बीच हमारी दृष्टि तो कहते हैं सूर्य ढक गया वास्तव में सूर्य नहीं ढकता है हमारी दृष्टि ढक जाती है बादल से हमारी दृष्टि ढकी हुई है सूर्य नहीं डका हुआ है यही कहते दिगावृति दिग आवृतिम जिस व्यक्ति की दृष्टि आवरण शक्ति से बादल से आवृति हो गई दृष्टि हमारी दृष्टि नीचे इसके ऊपर बादल उसके ऊपर सूर्य है स्थिति ऐसी है हम नीचे हैं हम नीचे है। हमारी चक्षु यहां है और ऊपर स्तर में बादल और उसके ऊपर स्तर में यह स्थिति है तो वास्तव में वहां दिगावृत हो जाते हैं दृष्टि आवृत्त हो जाती है दिगावृति मेघ अताम किसके कारण दृष्टि की आवृति हो गई मेघ के कारण बादल के कारण मेघ के द्वारा किया गया जो दिगावृति है यथा रबो रवि में कल्पना कर देते हैं लोग रवि ढक गया सूर्य धक गया बोलते हैं लोग अज्ञानी लोग विवेकी लोग कभी नहीं बोलेंगे ऐसा है विवेक होगा तो सूर्य धक गया कभी नहीं बोलेंगे बोलेंगे मेरी दृष्टि धक गई बोलना ऐसा सही किंतु बोलते हैं क्या सूर्य ढक गया माने बादल के द्वारा किया गया दिगावर की है में बादल का पर्दा आया हमारी दृष्टि ढक गई है किंतु अज्ञानी लोग सूर्य में आरोप कर देते उसका कहीं का कहीं करते हैं ढकी हुई है दृष्टि अपनी और बोलते हैं सूर्य ढक गया ठीक इसी प्रकार बुद्धि के गुण है और बंध और मोक्ष और आरोप कहां करते हैं आत्मा कौन मूढ़ आरोप अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं जिसके सटीक दृष्टान की जैसे मेघ के द्वारा आग्रित हो जाती है चक्षु हमारी चक्षु लग जाती है मेघ के द्वारा उसके आगे भदन करके जा नहीं पा रही चक्षु हमारी सूर्य तक पहुंच नहीं पा रही क्यों बीच में पर्दा पड़ गया मेघ का आग्रित हो गई चक्षु वहां से आगे बढ़ नहीं पा रही चक्षु हमारी व्यवधान से दीवाल के पीछे क्या देख नहीं पा रही है चक्षु ठीक इसी प्रकार बादल के ऊपर सूर्य है तो बादल ने ढक दिया चक्षु को वहां से जाने नहीं दिया रुकावट पड़ गया चक् वहां तक पहुंच नहीं पाई अब बोल देंगे सूर्य ढक सूर्य ढकता नहीं माना तो, तो ये मनुष्य बोला ना हाँ। माने उसको ये है कि बंधन का कारण भी मन है मोक्ष का कारण भी मन है अशुद्ध मन बंधन का कारण है शुद्ध मन मोक्ष का कारण है व्यावहारिक सत्ता में जब बंध मोक्ष को मानेंगे तब ये मन की कल्पना शुद्ध मन अशुद्ध मन की कल्पना कब होगी बंध मोक्ष की सत्ता को स्वीकार करने पर हाँ बंधन भी है मोक्ष भी है तो फिर उसके साधन क्या है महाराज मन मन पहले बंधन और मोक्ष दोनों की सत्ता स्वीकार करके बैठा हुआ है हाँ बंधन भी है मोक्ष भी है करके मान्यता बना के बैठा हुआ व्यक्ति के लिए साधन पूछेगा वो देखो तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ मन बंधन का साधन और सुलझा हुआ मन मोक्ष का साधन यही मान वो तो पहले ये दो कल्पना होगी बंद से हाय करके मान्यता आएगी तो फिर साधारण रूप से मन को मानना साधारण रूप से मन को मानना जब बंद मोक्ष ही नहीं मानना तो वहां मन को मानने की जरूरत जरूरी है ठीक है बंदम से मोक्षम से मृषय व मूढ़ा बुद्धि गुणम वस्तु निकल्पयंती ये जो बंद मोक्ष जो है ना झूठाई जो मूल अभिवे की लोग है बुद्धि के गुण है दोनों ये मान बुद्धि के स्तर पर जब व्यक्ति होता है तो बंद मोक्ष है बुद्धि के स्तर से ऊपर जीवन होता है तो बंद मोक्ष नहीं बाजता दृष्टान सुसुप्ति और जागृत स्वप्न बुद्धि के स्तर में हमारा जब जीवन होता है तो बंधन और मोक्ष की कल्पना होती है कब जागृत स्वप्न में हो रही है और बुद्धि के स्तर से ऊपर का जीवन जब होता है देखा कहा सुसुप्ति में वहां बंध मोक्ष शब्द प्रयोग भी नहीं कल्पना भी नहीं होती है बुद्धि के गुण धर्म है वो किन्तु तो आत्मा में आरोप वस्तु में आरोप कर देते हैं वस्तु में आत्मा अज्ञानी लोग बंधन आत्मा का है मोक्ष आत्मा का है ऐसी कैसे तो कहा दृघावृति मेघकृता यथभ दृर्घ आवृ जो व्यक्ति होगा मेघकृत की आवृति हो गया आवरण हो गया बादल आगे आने के कारण हमारी चक्षु आवरण आवृत हो गई आवृत हो गया माने यहां भी कुछ नहीं दिख रहा ये बाद में वहां से आगे के वस्तु को देख नहीं पा रहा है दीवाल जैसे दीवाल सामने है ना उसके इधर की वस्तु को हम देख रहे हैं उसके आगे वाला देखने कारण व्यवधान हो गया वैसे मेघ व्यवधान रूप में है कपड़ा पड़ गया जैसे दे� उसके कारण हमारे उसको भेदन करके आगे चक्षू बढ़ नहीं पा रही है किंतु उस काल में बोल देते हैं सूर्य ढक गया, अरे ढकी हमारी आंख ढकी है सूर्य नहीं ढका ढकी हमारे आंख बादल के द्वारा क्यों बादल को भेदन करके आगे जाने की शक्ति नहीं आँख है में, ये स्थिति है जैसे दीवार वैसे बादल है वो तो बोल देते हैं लोग सूर्य ढक गया जितना बोलने युक्ति संगत है कहाँ तक युक्ति संगत है बातें बिलकुल गलत है सूर्य कहाँ ढकेगा बादल भेदन करके ऊपर जाओ प्रकाश है वहाँ सूर्य लगा हुआ थोड़ी है की भाषा हाँ? में ठीक है गलत बिल्कुल कम से कम जैसा वैसा तो बोलना चाहिए कहना चाहे मेरी दृष्टि ढक गई कहते सूर्य लग जाए सूर्य कहाँ ढकेगा दृगावृतिम मेघा कृताम यथारभ ये दृष्टान्त है जैसे दृग आवृति दृग मानी दृष्टि होती है हमारी दृष्टि आवरण शक्ति से उक्तों के बादल आवरण बना हुआ है किंतु जिस प्रकार मेघ के द्वारा किया गया है वो दिगावृति हमारी दृष्टि को ढक दिया है मेघ ने किंतु बोलते हैं यथा रघ सूर्य में आरोप करते हैं जैसे ठीक इसी प्रकार बुद्धि के गुण है बंधन और मोक्ष माने जब तक बुद्धि के तर पर जीवन है तब तक बंद मोक्ष वो आत्मा में कल्पना करते थे मेरा गुण धर्म है बंधन में बना हुआ हूँ इत्यादि कहा तो द्वया संग आत्मा तो ऐसा है अद्वय है, असंग है चेतन है एक है अक्षर अविनाशी है अविनाश वहां कहाँ ये बंधन कहाँ मोक्ष अद्वैय आत्मा में बंधन मोक्ष बंध मोक्ष होगा तो कितने हो जाएंगे दो जाएंगे। और एक आत्मा तीन तो अद्वैत की सिद्धि होगी इसमें हम, ऐसा सिद्ध होगा कई तो तो तो आएंगे उसके आने के बाद और सदैव सोम्यम अग्रह आशीद एकमेवाद हम श्रुति बोल रही है अद्वितीय करके ये नहीं कि अद्वितीय हमको जबरन सिद्ध करना है हम इस पंथ में आ गए और जबरन सिद्ध करना पड़े ऐसा नहीं श्रुति बोल रही है एक मेंवादीय अद्वैत बोलती है श्रुति शिवम शांतम अद्वैतम मुंडग्न कहा हुआ है अद्वैतम बोला हुआ है तो अद्वैत बंद मोक्ष रहे और अद्वैत भी बन जाए संभव नहीं वो काल्पनिक काल है बुद्धि के स्तर पर जब तक युद्ध मिलता है तब तक है अरे बुद्धि के धर्म और आत्मा ने आरोप कर देते हैं बंध गया मैं बध गया मुझे मुक्त होना है स्थिति ये है वास्तव में वो बुद्धि के धर्म है क्यों ये तो अद्वैय असंग चिधे का मत्सर है वास्तव में देखो तो आत्मा तो अद्वय है और असंग है वहां का बंधन का संबंध और इसका संबंध होगा असंग आत्मा में संबंध कैसे होगा बंध मोक्ष का संबंध ही और चिद चेतन है एक है और अक्षर माने अविनाशी है बंद मोक्ष वहां संभव नहीं और निचले स्थान पर जब तक हमारा जीवन है तब तक की बात है अगर हम आत्मभाव में पहुंचते हैं वहां बंधन मोक्ष की कल्पना आदि नहीं है जब तक एक मनुष्य आदि भाव में बैठे हुए हैं तब तक ये कल्पना है मैंने अभी आत्मभाव में नहीं है अज्ञान से आवृत है अभी तब ये बंद मोक्ष की कल्पना है आगे अस्तिति प्रत्ययो यस्य यस्य नास्ति इति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावेतौ नतु नित्यस्य वस्तुनाः अस्तिति प्रत्ययो यस्य यस्य नास्ति इति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावेतौ नतु नित्यस्य वस्तुनाः अमुक पदार्थ है अमुक पदार्थ नहीं है ऐसा करके हम विवेचन करते हैं किस काल में करते हैं बुद्धि के स्तर पर जब हम होते हैं तभी करते हैं मनुष्य है बंदर नहीं है घट है पट नहीं है ऐसा है नहीं करके जो बोलते हैं जब हम बुद्धि के स्तर पर जीते उस काल में विवाद उठाए वस्तु का होना या न होना करके जो हम सिद्ध करते हैं मैंने जागृत और स्वप्न में बोलते हैं क्या बोलते हैं जागरूक स्वप्न में हम बुद्धि के डायरे में जिये हुए होते हैं बुद्धि के घेरे में है पुष्पाल में बुद्धि है तो है कहना अस्थि प्रत्यय है करके जो ज्ञान होता है घटो अस्ति, घट है ऐसा ज्ञान प्रत्यय ज्ञान यश और यश तो नास्ती थी और नहीं है करके जो मानना होता है अभी यहाँ घट नहीं है माने दो तो व्यवहार में आप है करते हैं या नहीं है दो शब्द का प्रयोग करते हैं विषयों को लेकर के ये सब कब है बुद्धेरे व गुणों वस्तु में मैंने व्यवहार जगत में हम अमुक है अमुक नहीं है करके जो तो व्यवहार करते हैं ये बुद्धि के कौन हैं जब हमारा बुद्धि के स्तर पर जीवन होगा उस काल में हय नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं अभी यहां मनुष्य है वृक्ष नहीं है इत्यादि बोलते हैं जो वस्तु सामने होगा उसको है करके बोलते हैं और जो नहीं होगा वो नहीं है करके बोलते हैं किन्तु किस अवस्था में बोलते हैं जो बुद्धि काम करती हो जिस काल में उस अवस्था में है नहीं का प्रयोग होता है वस्तु संबंधी संसार के वस्तु संबंधी जो शब्द प्रयोग हम करते हैं अस्थि और नास्ति का कब बुद्धि जब काम कर रही है हमारे पास वो कब करती है यद रह दो स्वप्न वस्तु के विषय में अस्थि प्रत्यय और नास्ति प्रत्यय जो होता है प्रत्यय मान ज्ञान हय करके ज्ञान होना नये करके ज्ञान होना ये जो बुद्धि के सद्भाव में होता बुद्धि होने पर यह होता अंतकरण जब जीवित होगा तब तक होगा ये व्यवहार बुद्धि रेव गुण ये तो ये दोनों बुद्धि के गुण है, है करके ज्ञान होना वस्तु के विषय में और नहीं है करके ज्ञान होना ये दोनों के दोनों बुद्धि के गुण हैं बुद्धि के धर्म है ये आप देखिए बुद्धि से थोड़ा ऊपर हो जाइए ये दोनों नहीं बोल नहीं पाएंगे आप क्या है और नहीं है का प्रयोग नहीं हुआ कहा देखा इस वस्तु को हम हाय बोलते हैं और किसको नहीं है बोलते हैं वहां है वहां कुछ नहीं बोलते है अपने को तो छोड़ के बाकी वस्तु के बारे में हाय नए प्रयोग वहाँ होता है कि नहीं है ना है ना नहीं है माने वो बुद्धिस्तर से ऊपर का जीवन है वहां ये दोनों शब्द का प्रयोग नहीं होगा अमुख वस्तु है अमुख वस्तु नहीं है जब हाय नई सिद्ध नहीं, नहीं होता अद्वैत की सिद्धि होगी वहां यही कहते हैं नित्य वस्तु के ये गुण नहीं है ये धर्म नहीं है जो नित्य वस्तु आत्मा है उसके धर्म नहीं है कौन है करके ज्ञान और नहीं है करके ज्ञान ये दोनों ज्ञान जब तक हम बुद्धि के स्तर पर हमारा जीवन होता है तभी तक बुद्धि के स्तर पर जीवन मान जागृत स्वप्न सीधी बात यही है बौद्धिक स्तर पर हम जीते हैं जागृत है में और स्वप्न और सुसुप्ति समाधि आदि है बुद्धि से ऊपर की स्थिति में होते हैं तो ये बुद्धि के कौन होते हैं किसी वस्तु को सिद्ध करना अथवा उसका अभाव सिद्ध करना ये बुद्धि जब तक होती है तब तक होता है अपने इसके ऊपर जीवन में नहीं होता ये कहा अतस्तौ माययातौ बंड मोक्ष न चात्म निष्कल निष्क्रिये शांते निरब्धे निरंजने कल्पना माया शांते ंद मोक्ष्म निष्के निष्क्रिए शांरबेद सिद्धांत ऐसा है जो अद्वैत की सिद्धि इस तरह से इस से करना है अतस्तौ माया तऊ माने बंद मोक्ष बंद और मोक्ष अज्ञान के द्वारा ही जीवित है उसी चल चर्चा है दोनों तो जब तक अज्ञान के घेरे में हम होते हैं तब तक ये होते हैं बंद मोक्ष की व्यवस्था अतस्तव तो माने बुद्धि के गुण दिखाई पड़े इसलिए माया का कार्य है बुद्धि उसके गुण माना बुद्धि के स्तर पर जब तक जीवन होता है तब तक बंद मोक्ष की कल्पना होती है अतस्तऊ मैंने बंद मोक्ष माया निश्चित माया जब तक है अज्ञान है तभी तक है बंद मोक्ष की व्यवस्था अज्ञान काल में ही है हाँ। ब्रह्म भाव जब में पहुंचने पर ये बंद मोक्ष की व्यवस्था नहीं है वहां उसके पहले ही है नीचे बंद मोक्षऊ ना आत्म आत्मा में नहीं है ये दोनों बंधन भी नहीं मोक्ष भी नहीं बुद्धि में है माने बुद्धि विशिष्ट अवस्था में आत्मा में भांस रहेंगे जब बुद्धि के स्तर पर हमारा जीवन होता है तो आत्मा में बंधन मोक्ष भाँसता है और बुद्धि से ऊपर होने पर नहीं है आत्मा में नहीं है क्यों आत्मा में क्यों नहीं है आत्मा का स्वरूप तो देखो ना कैसा है वहां कहा बंधन कहा मोक्षे कालुष्य कहा आएगा वहां आत्मा में आत्मा का स्वरूप कैसा है निष्कले कला माने अवयव कला मान अवय जो निर्गता कला यश्मात सलम निश्क, तस्मिन निष्कल अवयव रहित है वो आत्मा वहां बंद मोक्ष चिपकेगा वहां कला रहित माने अवयव रहित जो सावय पदार्थ होगा उसमें ये बंद मोक्ष की कल्पना होगी और आत्मा कैसा है निर्वय निष्कल है उसमें कहा और निष्कल होने पर भी कैसा है निष्क्रिय भी है दूसरा विशेषण अलचल नहीं है उसमें कुछ भी। निर्गता क्रिया यशमात तक निष्कलम तस्म निष्कल है आत्मा का विशेषण निष्कल है और निष्क्रिय है आत्मा मैंने कर्म नहीं कई हलचल नहीं होता आत्मा हलचल भी तभी, तभी तक जब तक अमन बुद्धि के दायरे में तभी तक हलचल वहां हलचल नहीं निष्क्रिय है और शांत है आत्मा थोड़ा सा नमूना तो देखा ही होगा सुसूप में कितना उपद्रव होता है कोई उपद्रव जाग्रत उप्रमी दुनिया भर के उपद्रव माने जब तक बुद्धि के स्तर पर जीवन है तब तक उपद्रव है पुथल पुथल तभी तक है आत्मा शांत है दृष्टांत के लिए सुसुक्ति शांत है वहां कोई पुथल पुथल कुछ भी नहीं है, वहाँ अज्ञान विशिष्ट होने पर भी शांत है अज्ञान रहित अवस्था जो तुरी अवस्था सुख्ता आत्मावस्था में कितनी शांति होगी अब ये अंदाज लगा लेकिन श्रीढ़ी नीचे है तब भी शांति है वहाँ अज्ञान विशिष्ट अवस्था है सुसुक्ति फिर भी वहां शांत होता है उससे भी ऊपर की अवस्था जो पूरी अवस्था वहां का क्या प्रण करना शांत शांत है आत्मा, आत्मा निरवधे कहते हैं निर्दुष्ट है आत्मा ऐसे जो आत्मा है निरंजन है, अंजन कालुष्य रही था है कोई संपर्क किसी का नहीं है अंजन माने जो काजल आदि लगाते थे, थे ना पहले के जमाने में अंजन कहते हूं वो रही है कोई धब्बा नहीं है आत्मा में सी प्रकार के और अद्वितीय अद्वितीय एक है आत्मा वहां कहा बंध मोक्ष होना है परी परम तत्व में योगवत कल्पना कुतः कहते हैं आकाश के समान है वो आत्मा किसी के समान आकाश के समान है उसमें कहा बंधन की कल्पना और कहां मोक्ष की कल्पना वहां संबत्ति नहीं किंतु तो भाई बुद्धि के गुण अज्ञानी लोग आत्मा में आरोप कर देते हैं स्थिति बुद्धि के धर्म है यानी बुद्धि के स्तर पर जीवन होता है तो ये दोनों सूरित होते हैं बंधन और मोक्ष जब आत्मभाव में पहुंचते हैं ये दोनों गायब हो जाते हैं आई है नहीं आत्मा का नहीं होता अगर आत्मा के होते तो व्यक्ति कहीं भी जाए अपना धर्म साथी ले जाता है एक काला आदमी होगा अमेरिका जाने पर गोरा हो जाएगा क्या अपना धर्म साथी जाएगा उसका अथवा एक अमेरिकन भारत में आए तो सफेद काला हो जाएगा दक्षिण भारत में बैठा देंगे उसको बुरा हो जाएगा ए काला होगा नहीं होगा अपना धर्म जो होगा वो कहीं भी नहीं छोड़े। यहां से अग्नि उठा करके अमेरिका ले जाए यहां तो जलाती है अमेरिका जाते जाते धर्म बदल जाए ठंडी हो जाए संभव है नहीं जो अपना धर्म होता है कहीं भी व्यक्ति जाए छोड़ता नहीं छोड़ता ही नहीं धर्म तो आत्मा का धर्म यदि होता बंधन और मोक्ष होते तो सुसुक्ति आदि में भी नहीं मिलते वहां नहीं मिलते हैं बुद्धि के धर्म है जब हम बुद्धि के स्तर पर हमारा जीवन होता है तब तक बंधन मोक्ष है आत्मा को तो निष्कल निर्भय आत्मा में कहा से बंद मुख्य होना ये कहा आगे वास्तव में आत्मा की स्थिति बताएं वास्तविक बात बता रहे हैं एक बात मुख्य बात मुख्य समाचार होता है ना उसे मुख्य बात सारे ग्रंथ का सारांश सा एक शब्द में बोल दें क्या है न न न न न न साधकः साधकः नि मुख्यो वै मुक्त मुख्य समाचार यही है यहाँ का वेदांत का जो मुख्य समाचार है जैसे होता है ना मुख्य समाचार मुख्य बात यह है वास्तव में वो जो आत्मस्थिति में जाकर के देखते हैं वहां से विचार करते हैं अभी तो हम नीचे स्तर पर हैं मनुष्य स्तर पर जीवन है हमारा मैं एक मनुष्य हूँ ये भावना में बैठे हुए हैं किन्तु इस से के आत्म भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में पहुंच जाए वहां पर विनाश नहीं गिरता न निरोध निरोध माने विनाश वो नहीं है स्थिति में जाकर के देखना है न निरोध ह निरोध हो न तो उत्पत्तिर उत्पत्ति भी नहीं है आत्मा की आत्मा पैदा भी नहीं होता विनाश भी नहीं होता नाश भी नहीं है निरोध माने विनाश वो भी नहीं है और उत्पन्न भी नहीं होता आत्मा न निरोध हो न तो उत्पत्तिर न निरोध भी नहीं है उत्पत्ति भी नहीं है आत्मा विनाश भी नहीं उत्पन्न भी नहीं होता आत्मा विनाश भी नहीं होता इसलिए शरीर उत्पन्न होता है विनाश होता है दूसरे मरे पैदा हो अपने को क्या लेने देना शोक नहीं करना चाहिए न निरोग हो न उत्पत्ति निरोध का अर्थ होता है विनाश और उत्पत्ति माने पैदा होना दोनों न बद्धा आत्मा बड़ा हुआ भी नहीं है, है। बढ़ा हुआ भी नहीं है कहते न साधक और साधक भी नहीं है आत्मा ये साधक बद्धपना शरीर भाव में जब तक होगा तब तक ये सारी आते हैं ये आत्माभाव में जब देखते हैं तो बधा भी नहीं है और तो साधक भी नहीं है क्या साधना करेगा उस काल में किस साधन से साधना करेगा वहाँ वहाँ मन नहीं है इंद्रिया नहीं है बुद्धि नहीं है क्या क्या साधना करेगा वहाँ बात है न निरो नीनाश भी नहीं है उस आत्मा का उत्पत्ति भी नहीं बधा भी नहीं है साधक भी नहीं कमु मुक्त होना तो चाहता होगा अरे मुक्त होना भी शरीर भाव में जब तक है तभी तक की बात है ये ऊपर के स्तर में मुमुक्षु भी नहीं होता आत्मा वास्तव में यह सारी कल्पना है यह उत्पत्ति कल्पना विनाश कल्पना बद्ध कल्पना साधक कल्पना मुमुक्ष कल्पना ये सब बुद्धिस्तर में जब तक व्यक्ति होता है तब तक सारी कल्पनाएं होती है बुद्धिस्तर से ऊपर होने पर यह कल्पना नहीं जैसे दृष्टान्त सुसुक्ति में कौन सी कल्पना होती है आत्मा में वहाँ आत्मा मर रहा है ऐसा विनाश की कल्पना होती है या उत्पन्न हो रहा है ना साधक पने, पने का ज्ञान होगा वहां सुसूक में नहीं ना मुमुक्ष पने का ज्ञान होगा कुछ नहीं होता वास्तविक है ना वही मुक्त मुक्त भी नहीं है वो बधा वो तो मुक्त होना बधा नहीं क्या मुक्त होना उसे मुक्त भी नहीं इति ये ऐसा परमार्थ था सारांश वेदांत का यही है मुख्य समाचार जिसको बोलते वेदांत का निजोड़ यही है वास्तविक का किंतु हम मनुष्य भाव में रहते हुए माने मनुष्यत्व को न मानते हुए हमको साधना करनी पड़ेगी क्यों बंधन को जब मान लिया आपने तो मुक्त होने की साधना भी माननी पड़ेगी करनी पड़ेगी तो आत्मभाव में यदि आपका जीवन है कुछ करने की जरूरत नहीं आपको तो आत्मा ना बड़ा हुआ है ना मुक्त है ना सारद है ना उत्पन्न होता है न मिलता है देखा कहाँ में देखा जागृत स्वप्न में बुद्धि के स्तर में हमारा जीवन होता है ये सारी कल्पना होती है हम एक दूसरे में चिपट जाते हैं हमारे शरीर में चिपट जाते हैं मैं एक मनुष्य हूँ ये भावना बना लेते हैं बनाने के बाद मैं फिर अबांतर भेद होगा मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ मनुष्य बनाने के बाद भी अलग बालक हूँ बूढ़ा हूं, हूं जवान हूँ सारी कल्पना ये सारे अन्य की धर्मों को अन्यत्र कल्पना करना कल्पना कर लेते हैं बुद्धि के स्तर में जीवन का एक सकल निगम चूड़ा स्वात सिंत पर गुह्यम दर्शित ते मैद्यपगत काम निर्मुक्त बुद्धि स्वश्रुतव अस्त असक भावि मुख्य सकल निगमचूड़ास्वांतूपतिगू्यम दर्शित ते मयाद अवगतकली दोषं काम भावित मुमुक्ष अब गुरु जी अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं गुरु शिष्य के संवाद रूप में ये विवेक चुड़ामणि ग्रंथ था कभी देखो बेटा अपने जैसे स्वस्तवध जैसे अपना पुत्र प्रिय होता है किसी का भी चाहे वो पुत्र कैसा भी हो माँ बाप के लिए प्रिय होता है उसी के समान मैंने तुम्हें उपदेश दिया इतना प्रिय मानकर के उपदेश दिया धितई उपदेश स्वस्थ तो तवर्ग अपने पुत्र के समान असकृत्व भावहित्व मुमुक्षम बार बार मैंने विचार किया तुम्हें मुमुक्षु करके पहचाना तब मैंने उपदेश दिया क्योंकि डॉक्टर खूब जैसे होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं ना एक आए एक दवाई नहीं देते हैं मरीज से बहुत पूछते हैं आजकल जमाना गया पहले के जमाना था एक मरीज आए तो एक घंटा लगता था उनको आपको स्वप्न कैसा दिखता है आप खाने के बाद कितने बार साउथ जाते हैं क्या होता है नहीं होता है बहुत कुछ पूछते थे एक घंटा तक उसके बाद ठीक रोग पकड़ते थे सारे संग्रह करके बहुत विचार करके तो फिर दवाई काम करती थी अब आजकल ये भी देखा थे दे मैं गए और दवाई लिखने लगे होम्योपैथी दवाई काम ही नहीं करती है जो रोग पकड़ ही नहीं पाता मै डॉक्टर उसको इतना है कि जैसे सत्यारण की कथा में कोई भी आए प्रसाद दे दो वो अधिकारी भेद नहीं होता कोई भी समझ में आया आए तो कुछ देना है तो अब ये स्थिति हो गई माने वो कहते हैं स्वशुद्धबकृत का अर्थ होता है एक बार असंकृत माने अनेक बार मैंने खूब विचार किया तुम मुमुक्ष हो कि नहीं हो पहले मैंने विचार किया कि ये उपदेश जो है ना अगर ये मुमुक्ष को मिल जाए बहुत बड़ी औषधिया और कहीं विषयी को मिल जाए और कुछ श्रृंखल जीवन हो सकता है जयराम दबे बात पाप पुण्य नहीं है क्या बोलता है वेदांत ऐसी स्थिति है अब पुण्य तो कर नहीं पाएगा क्यों पाप करने के आग बढ़ जाएगा क्यों कहा हुआ पाप पुण्य नहीं है मैंने एक श्रृंखल व्यक्ति को ऐसी दवाई नहीं देनी चाहिए ना तपस्ता ना भक्ता उपदेश के बाद में कुछ होता है ऐसी ये उपदेश जैसे तैसे को नहीं देना तो यहाँ कहते हैं मैंने खुद विचार किया तुम्हारे ये मुंह छुपाया गया तुम इसलिए कहते हैं स्वसुत अपने पुत्र के समान असत असकृत माने बार बार मुमुखुम भावई थ मैंने हर तरह से परीक्षा लेकर के ऐसे मुमुक्षु को ऐसा मैंने एक दवाई दिया है सकल निगम चूड़ा सारे निगम माने होता है शास्त्र शास्त्र का जो चूड़ा शिखर है शेखर है स्वांत सिद्धांत सुपम अपने जो सिद्धांत रूप है ऐसा परम इदम अति गुह्यम ये परम अति गोपनीय तत्व है जो मैंने तुम्हें बताया माने शरीर भाव से ऊपर हो जाओ पुण्य पाप नहीं है कुछ भी नहीं है बंदमोक्ष नहीं है दर्शितम थे मयाद्य मैं मैंने आज तुम्हारे सामने दिखाया उपदेश दिखाया।, दिखाया अब अपगत कली दोषम काम निर्मुक्त बुद्ध शिष्य का विशेषण तुम्हारे में मैंने परीक्षा करके देखा तुम्हारे में कलियुग का दोष नहीं देखा इसलिए मैंने उपदेश दिया जो कलयुग के घेरे में होगा ये उपदेश नहीं सुनेगा आ, बैठेगा तब भी सुनेगा नहीं कलिदोष जिसका नहीं दोष वो कलि युग जिसके ऊपर सवार न हो वही उपदेश को समझ सकता है अवगत कलिदोषम स्वाम तुम कलि युग के दोषों से रहित मैंने पाया इसलिए काम निर्मु तब तुम किसी भी विषयों की इच्छा से रहित देखा मैंने तुम्हें कोई विषयों की इच्छा नहीं निमुख देखा इसलिए मैंने ये उपदेश तुम्हें किया ऐसा गुरु ने कहा आगे वो, अब शिष्य की विदा कर देते हैं क्यों ये शिष्य संवाद के रूप में चल रहा था इति इस गुरुवाक्यम प्रश्रिएणी सतेन सामा य श्रुत्वा श्रुआ गुरोर्वाक्य प्रश्र नती शन सामुजात युक्तन इस प्रकार उपदेश सुनकर के उपदेश आजी का नहीं शुरू से लेकर जंतूना नरजन्म दुर्लभ मत यहाँ से उपदेश आरंभ हुआ था वहां से लेकर अब तक की जो उपदेश है शायद ये मार्च महीने में अप्रैल अप्रैल में शुरू हुआ वहां से लेकर आज तक के उपदेश यह सबको सुनने के बाद पूरा उपदेश सुना शिष्य ने तो इतिश्रुतवा गुरु और वाक्य में इस प्रकार गुरु के वाक्य को सुन करके तो जो शिष्य जो है ना प्रसणा कृता नती हरके प्रणाम किया गुरु जी को कहते हैं कृता कृता नती मैंने नमस्कार प्रसयण झुक करके नमस्कार किया स तेन सह स माने शिष्य तेन समुज्ञात आचार्य के द्वारा अनुज्ञा पा करके मैं अब चले जाऊं तो कहा जाओ ये अनुज्ञा अनुमति पा करके तेन माने आचार्य आचार्य के द्वारा समनुज्ञात सह अनुज्ञा प्राप्त किया हुआ शिष्य ये निर्मुक्त बंधन चला गया वहां से निर्मुक्त बंधन बंधनों से मुक्त हो गया बंधन नहीं मैं शरीर हूं ये भाव में नहीं होगा इस तरह से चला गया ऐसा कहा और शिष्य तो चला गया गुरु जी क्या करते हैं अब आगे चार महीने की कथा कर रहे थे अब आगे क्या करेंगे गुरु जी, जी तो कहते हैं गुरु रेव सदांद सिंधु निर्मान निरंदरं। निरंदरं। गुरु सदानंद सिंधौ निर्मग्न मनसु गु सदानंद सिंधु निर्मगन मानस रूपी जो सिंधु है सागर है निरंतर आनंद रूपी जो सागर आत्मा रूपी सागर आत्मानंद सागर में निर्मंगन मानस मन उदरी है गुरु जी का आत्माकार है गुरुजी ऐसे होते हुए पावयन वसुधाम सर्वा सारी धरती को पवित्र करते हुए पवित्र करते हुए निरंतरम विचदार निरंतर वितरण करने लग गए क्यूँ महात्माओं को दो ही काम है या कोई मिले या सुनो या सुनाओ दो में से एक काम अगर आपको आता हो तो सुना दो नहीं आता हो सुन लो दो।, दो काम ये है क्यों जानना भी है दूसरे को भी परंपरा के दूसरे के भी योग्य व्यक्ति मिलने पर उपदेश देना भी है दो काम और तीसरा काम भ्रमण करते आज यहाँ कल कल रोहा अपने भ्रमण कर विचार निरंतर निरंतर विचरण करने लग जाए गुरु अब सुनाने वाला रहा नहीं हो तो चला गया शिष्य गुरु भी अपने भ्रमण में चले जाए पृथ्वी को पवित्र करते हुए गमन में चले गए ऐसा कर्तव्येमण्त्याचार्य शिष्य संवादेनात्म्षण नि मुक्षूं सुखबूधोपत्त शिष्य संवादेना प्रणम निरूपित मुक्षूणाम सुख बोधोपत्त शंकराचार्य जी अपनी लेखनी बंद करते हुए कह रहे हैं आचार्य आचार्यस्य शिष्य माने शिष्य और आचार्य के संवाद के रूप में ग्रंथ था माने उन्होंने कल्पना करके कविता बनाई एक शिष्य आया एक गुरु के पास गया स्वामीन नमस्ते न तो लोकबंधो कारुण न सिन्धो परि इत्यादि बोलने लग गया वो शिष्य संसार से तपा हुआ है स्वामीन नमस्ते न तो लोकबंधो परम भलावध मामुद्धर कटाक्ष दृष्टिया ऐसा शिष्य ने जब ऐसा बोला तो फिर गुरुजी जी हो गए उपदेश करने लग गए ये सब कहते हैं मैंने ये जो ग्रंथ बनाया आज शंकराचार्य जी कहते हैं यदि आचार्य से शिष्य है शिष्य और आचार्य के रूप में एक ग्रंथ है शिष्य के रूप में प्रश्न है आचार्य के रूप में उत्तर है ऐसा बनाया हुआ है संवाद शिष्य और आचार्य गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा क्या सिद्ध यहां क्या विषय है यहाँ कोई चिड़िया का कहानी या हाथी या जल हाथी कहते नए आत्मलक्षणम निरूपितम आत्मा का स्वरूप का निरूपण किया गया गुरु शिष्य संवाद के द्वारा या निरूपण किसका हुआ इस ग्रंथ में आत्मा का नहीं कोई बंदर की कहानी की कविता नहीं है ये मत समझना कहानी बनाना तो सरल होता है बंदर को लेकर जो संदर्भ लिख लो वो भी दिखेगा पुस्तक बंदर इतने जाति के होते हैं ऐसे दो चार सूत्र झूठ मूठ डाल दो हो गया तो बन गया पुस्तक ऐसा नहीं आचार्य और शिष्य के संवाद के रूप से ये जो आत्म लक्षण निरूपण हुआ है आत्मा का स्वरूप लक्षण मैंने स्वरूप का निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है क्या ये उपकार किसको होगा इस ग्रंथ से उपकृत कौन होंगे ये जो विवेक चुड़ामी नाम के ग्रंथ है इससे उपकृत कौन मुमुक्षुणाम सुख बोध उपत्य मेरा यही है जो मुमुक्षु जाना है मुमुक्षु के लिए ग्रंथ कोई काम करेंगे जो संसार चाहने वाले हैं या धन सम्पत्ति चाहने वाले अथवा स्वर्ग आदि चाहने वाले होंगे ये कोई काम करेंगे मुमुक्षुणाम जो मुमुक्षु लोग हैं उनको सुख बोध आराम से ज्ञान मिल जाए सुखे न बोध सुख बोध क्योंकि hmm. बड़े बड़े जो आकर ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र है उपनिषद हैं वहां से ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा hmm. यहाँ सरल हो जाता है प्रकरणबद्ध करके अलग कर दिया सरल भाषा में बना दिया इसलिए मुमुखियों को दिए जो अनायास ज्ञान की उत्पत्ति हो सके ज्ञान पैदा हो सके इसके लिए मैंने ग्रंथ बन माने आत्मज्ञान के लिए ग्रंथ पर्याप्त ग्रंथ है अगर सही ढंग से इसको श्रवण करे मनन करे तो आत्मज्ञान के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पूरा है यह तो विवेक थोड़ा मनी ऐसा है मुमुखियों के लिए उपयोगी है क्योंकि तो हर ग्रंथ सभी के लिए उपयोगी नहीं होता गणित गणितज्ञों के लिए उपयोगी होगा ज्योतिषी के लिए गणित क्या करे अग्वेदान के, के, के लिए क्या करना हो पौराणिक के लिए क्या करना हो गणित पुराण अपने जगह में है जो गणित के माध्यम से चलना चाहता है क्या करेगा वो पुराण विषय अलग अलग हो जाते हैं तो ये ग्रंथ मोक्षों के लिए उपयुक्त है ऐसा लगाया आगे उपदेश माद्रियता निरस्त समस्त चित्तोष अब सुख विरत प्रशांत चित्त समस्त चित्त बाबा चित्ता मुपदेश्रियत निरस्तचिदोषाविरताचिता श्रुतिरशि मुबोए मुमुक्षुओं के लिए फिर एक बार संबोधन करके करते हैं अगर आप वास्तव में मुमुक्षु हैं तो इस ग्रंथ का आदर दीजिएगा शंकराचार्य जैसा बोलता आप अगर यदि मुमुक्षु हैं तो इसको आदर दीजिएगा आपका काम इससे हो जाएगा अगर मुमुक्षु हैं तो बुभुक्षु है तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला बुभुक्षु के लिए नहीं मुमुक्षु अगर है यह कहते हैं हितम इतम उपदेशम इम उपदेशम ये हित उपदेश करने वाला उपदेश है ये यहाँ उपदेश दिया आदरी अंदाम इसका आदर दीजिए आप लोग विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा ये शास्त्र सम्मत है ये नहीं कि मनगणंत बातें हो ऐसा नहीं है इसके पीछे वेद है मूलक है उपदेश विहित है निशिध में निरस्त समस्त चित्त दोषा जिनका चारे चित्त के दोष निकल गए काम क्रोध लोभ मोह मन माचर्य आदि दोष जिनके निकल गए हैं उनके लिए उपदेश आप लोग आदर कीजिएगा भव सुख विरता कैसे अधिकारी के लिए संबोधन कर रहे हैं जो भव सुख में जो विरक्त हो गए संसार सुख से जो विरक्ति है जिनको भव सुख माने संसार सुख विषय जन्य सुख से जो विरक्त लोग हैं विरता प्रशांत चित्त जिनका चित्त शांत हो गया संसार से विरक्त है जो मुमुख उनके लिए है श्रुति रचिका मान श्रुति में रस लेने की इच्छा जिनकी है हाँ, श्रुति क्या बोल रही है एक स्वाद हाँ। जैसे तटपटा खाने से स्वाद होता है एक कोई ग्रंथ के विषय लेकर के भी स्वाद मिलता है गाना सुनने से भी स्वाद मिलता है स्वाद अलग अलग प्रकार का है स्वाद देखने से भी स्वाद मिलता है गुलाब सुंदर पुष्प खिला होगा बड़ा मन हर्ष हो जाता है स्वाद मिलता है उससे तो श्रुति में जो रस श्रुति रस को पीने की इच्छा जिंदगी है में रस लेने वाले जो लोग हैं मैंने बे, वेद वेदांत में रस लेने वाले लोग मुमुक्ष लोग हैं इम उपदेशम आदरी मुमुक्ष लोग हैं तो, है, इसको आदर करें क्योंकि आपका काम इससे होगा मुमुक्ष लोगों के लिए संबोधन करके कहा आगे ग्रंथ की प्रशंसा ये शंकराचार्य जी की बात नहीं बाद में किसी ने ग्रंथ की प्रशंसा कर दी ग्रंथ उपाध्यय है करके लिखा है संसारा ध्वनितापभानुकि प्रोदूतथ जलकांक्षया मृगुवी शात पिभ्राम अद्वुदाबुदी सुखक ब्रह्मद्वय दर्शय कर भारती विजयते निर्वाण सन्दनी संसाराध्वनितापभान किस्फूतदा व्यथ छिन्ना जलकांक्षाया मरुभुवि भ्रांत्या परभ्राम अत्यासन्न सुधाबु सुखक ब्रह्मद्वय दर्शयन शेषा शंकर भारती विजय से निर्वाणसन्दानी कहते हैं कि शंकर की बाणी भारती माने वाणी शंकराचार्य की बाणी निर्वाण संदायिनी नि, जो निर्वाण मोक्ष देने वाली बाणी ये जो विवेक चोड़ामणि में जो शब्द है उनकी बाणी शंकराचार्य की बाणी शंकर सब भारती माने वाणी शंकर की जो बाणी है शंकराचार्य जी की निर्वाण संदायिनी नि, निर्वाण मोक्ष देने वाली वाणी है जिसको अवसर मान करके अगर सेवन करेगा इसके अनुकूल होकर चलेगा जरूर मोक्ष होना जो उपरेश हुआ है इसको और अवसर के रूप में अपने जीवन में कोई घटाएगा इन शब्दों के कार्यान्वित करेगा जरूर मोक्ष होना निर्वाण को देने वाली मोक्ष देने वाली जुबानी है विजय दे विजय को प्राप्त हो कहते हैं विजय के यहां कहते हैं देखो पंथा अनेक दरबार छोड़ता है व्यक्ति चल देता है संसार से कोई माया मोह नहीं रखता है भगवान के भजन करें सुना है मुक्ति मिल जाएगी किन्तु आता है तो भटकाव पड़ जाता है जी मेरा नाना प्रकार के पंथ हैं अपने पंथ चलाने के लिए ठेकेदार बन के बैठे हुए दुनिया भर के मिलेंगे सब बोलेंगे इधर आओ हमारे पंथ इधर आओ उधर आओ उधर आओ वहां पहुंच जाता है किंतु वहां उसके जीवन में कुछ संग मिलता ऐसी स्थिति हो जाती है जीवन में नहीं मिलता यही कहते हैं संसाराध्वनि संसार रूपी जो मार्ग है चक्कर काट रहा था अनंतजनों से अध्वन मने मार्ग संसाराध्वनि ये ध्वनि नहीं अध्वनी है अध्वन माने मार्ग सप्तम अध्वनि संसार रूपी मार्ग में के ताप किरण कर दें मार्ग में चलने वाले ना सूर्य के ताप से पीड़ित होते हैं रास्ते में चलने वाले किंतु यहाँ कैसा है ताप भावकिरणा कर दें ताप रूपी जो सूर्य है यहाँ कष्ट रूपी सूर्य से तपे हुए जो संसार में चलते समय में क्या मिला जहां भी गया कष्ट मिला आपूपी भानु से तपे हुए जो लोग हैं कष्ट मिला उन शरीर में घुमा वहां देखा वहां देखा इंद्र बन के भी सुख नहीं मिला इंद्राणी बना सुख नहीं मिला लक्ष्मी बना सुख नहीं मिला और लक्ष्मी से ज्यादा धना कौन वहां भी सुख नहीं लक्ष्मी भी रोती हुई देखा है कई बार लोग सोचते हैं धन से आनंद मिलता है लक्ष्मी सबको धन देने वाली है वो भी रोती हुई मिला हर हाँ। कवि देवता बना अमुख बना ये बना वो बना भूत भी बना प्रेम भी बना न बना कुछ भी नहीं रहा चौरासी लाख योनी में भटका और एक बार में अनेक बार अनाधिकार से भटका संसार मार्ग चलना ये मैंने इसके बाद इसके बाद में हाथी भी बना कुत्ता भी बना बिल्ली भी बना सब कुछ बना न बना कुछ नहीं किंतु तो कहीं भी सुख नहीं मिला संसारा संसार संसाराध्वनि संसार जो मार्ग है यही यहां छोड़ो वहां जाओ वहां छोड़ो ये घूमना कभी पाताल पहुंचा कभी ब्रह्मलोक पहुंचा अभी यहां भूलोक में बैठा है संसार रूपी मार्ग में एक सूर्य है कहते हैं कष्ट सूर्य है कौन सा सूर्य कष्ट जैसे सूर्य किरणों से तपाता है तो एक कष्ट भी तपाएगा हर योनि में परेशान आप यहाँ हैं परेशान हैं आप सोचते हैं गाय भैंस अच्छे है उसमें जाएंगे तो पता लगेगा कितनी स्थिति आपकी होगी वहाँ अभी यहाँ है ना आप, आप कहते हैं उनको तो देखो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है भगवान ने कपड़ा दे दिया जहाँ चाहो चक्की कर दो जहाँ चाहो कर दो बंधन नहीं उनको वो अच्छे ही होनी है ऐसा लगता होगा आपको यहाँ यहाँ बैठने के बाद अगर वहां पहुंचेंगे तो वहां की परेशानी वो जानते है आपको क्या जाने बांज की जाने पीड़ा, बाज और जाने की जो तो प्रसव अवस्था की पीड़ा को जिस योनी में जाएंगे वहां दुखी मिलेगा संसार का स्वरूप ऐसा है, है तो संसाराध्वनिताप भान किरणा कहते संसार रूपी जो मार्ग है ये शिवनी से उस शिवनी में भटकने का जो मार्ग है इस मार्ग में कष्टरूपी सूर्य है ये कैसा सूर्य हाँ। कष्टरूपी सूर्य मिलता है जो कष्ट ही मिलना है उसके किरणों के द्वारा कष्टरूपी जो सूर्य उसके किरण के द्वारा प्रोदूतदाह व्यथा कद इतना जला हुआ व्यक्ति है व्यथा पैदा हो गए हा ये क्रवा मचा रहा है जहां भी गया सुख कहीं नहीं मिला और सुख की मांग होती है हर व्यक्ति चाहता है मुझे निरति से सुख मिले हर व्यक्ति की सुख मांग होती है किंतु तो जहां भी गया वहां सुख होगा गया वहीं सुख जहां भी गया वहीं परेशानी पश्चात ताप ही हाथ आया वहां भी कुछ नहीं आया ऐसे ताप रूपी जो सूर्य है कष्ट लेने व कष्ट रूपी सूर्य के किरण के द्वारा प्रदूत दाहक जथा एक दाह रूपी जथा पैदा हो गए जल गया है सारा सुना हुआ है बहुत पीड़ित जो व्यक्ति है खिन्नाराम उस व्यथा से खिन्न हुए जो जीव हैं माने सारे योनि में भटकते भटकते कहीं भी चैन नहीं मिली कष्ट रूपी सूर्य ने तपाया खूब तपाया कौन सी सूर्या कष्ट रूपी सूर्य हर योनि में स्थिति है कोई भी योनि कष्ट से मुक्त नहीं है यह स्थिति में है कष्ट रूपी सूर्य के द्वारा जो जले हुए जलते हुए जो पीड़ित हुए व्यक्ति खिन्न दुखी है ये प्राणी होगा अब क्या कहते हैं वो जो दहा से जले हुए है ना कष्ट से जले हुए क्या चाहते हैं पानी चाहते हैं पानी लेने के गए तो भड़काने वाले मिल गए मरुभूमि मिल गई उसको क्या मिल गए ये महात्मा है उपदेश देंगे करके गया किन्तु तो दुरात्मा था उपदेश नहीं और, और ही हो गया वहां ऐसे बहुत सावध करके भटके हुए कम में नहीं मिलेंगे आपका अच्छा भाग है जो पूर्व को आप बहुत बड़ा पुण्य है जो अच्छे लोगों के साथ संगत मिल रही आज तक जीवन आपका बचा हुआ है तो नाटकबाजी कम नहीं है आज ये आज नहीं पहले से रहा है जो तो कष्ट से मुक्ति के लिए चल पड़े कि किस भिन्ना नाम जलकांक्षा जल माने यहाँ उपदेष चाहते हैं वो माने अपने जल जाना माने संसार से जो संसार कष्ट को समन करने के जो भी जल उपदेश आ रहे हैं कोई महात्मा कुछ उपदेश कर रहे हैं जिसके कारण हमारा कल्याण हो जाए तो आकर घर बार छोड़ के आये हुए थे खिन्ना नाम खिन्न हुए लोगों का जलकांक्ष जलका है और जल चाह रहे हैं क्यों संसार रूपी संसार मार्ग में रूपी सूर्य के किरण से प्रभूत जले हैं झुलसे हुए हैं प्राणी सब झुलसे हुए हैं तो वो क्या चाहेंगे झुलसे हुए के आग बुझाने के लिए जल चाहेंगे जल चाहने के लिए गए हिंदू कहां पहुंचे बेचारा दुर्भाग्य समूमि में पहुंच गए कहां पहुंच माने गलत जगह में पहुंच गए ऐसे बहुतों को हुआ है बहुत गलत जगह गलत जगह एक नकटी का पंथ चलता है सुना होगा एक आदमी था वास्तव में सच्चे हृदय का था भगवान के दर्शन चाहता था भगवान साकार जैसे पुराणों में चित्रित किया है शंख चक्र कला पद्म जी हुए चार आते हैं पनमानलाल सुशोभित हैं कौस्तुभ मनी है अमुग वर्णन है उसी प्रकार का जैसे वर्णन के आधार पर चित्र भी बनाया चित्रकार ने ये चित्र वैसे कल्पना काल्पनिक नहीं होते पुराण सम्मत होते हैं ये चित्र पुराणों में चर्चा है उनकी आकार की ऐसे आकार है ऐसा आकार, आकार है बोलते हैं तो भगवान का दर्शन क्या था गया गया तो कई जगह गया इधर उधर दर्शन नहीं हुआ वहां जाए भटक जाए वहां जाए भटक जाए तो कहते हैं हम दर्शन करायेंगे ठेकेदार तो बहुत बने हुए होते हैं बिल्कुल हो नहीं पाता चलते चलते एक जगह में पहुंचा बड़ा महात्मा दिखा तो कैसे आये हो महाराज ने भगवान के दर्शन आ, अच्छा इससे पहले कहाँ गए थे अरे वो क्या दर्शन कराएगा तेरे को हम कराएंगे अब वो देखते ने क्या चल भीतर चल अब भी करा देता हूँ दर्शन ले गया भीतर ले जा करके पड़ा था नाद पकड़ा नाद काट गया और खून तब तक तब तक तो खून चोरने लगा तो बोला देख भाई नाक तो तेरी कट गई अब बाहर जाके लोगों को बोलेगा ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तो देती भी होगी बाहर जाकर के अगर बोलेगा कि हाँ ये महात्मा बड़े सिद्ध हैं ऐसा बोल कि भगवान का दर्शन हो गया तब तो इज्जत बच जाएगी नाक तो कट गई कट गई इज्जत बचेगी अब बेचारा वो भी सोचा नाग तो कड़ी गई, गई, गई अब तो इज्जत ही बचाना है तो बाहर जाके फैलाने लगाना ये सिद्ध महात्मा है इन्होंने मेरे जैसे नाक काटी वैसे दर्शन हो गया अब बेचारा लालच से वो आए वो आए भीतर यही होता है कटाई खाना बना हुआ है आगे जाके एक दल बन गया वो नकटी का पंथ दर्द ऐसा चलता है तो कहते हैं संसार रूपी मार्ग में भटकते हुए जो जीव हैं है रूपी किरण एक सूर्य है किसी उन्नी में भी इनको चैन नहीं मिला शांति नहीं मिली रूपी जो सूर्य के किरण से प्रदूत राहत व्यथा जिनके शरीर में व्यथा पैदा हो गए जैसे अग्नि से जलना होता है ऐसे जले हुए जो लोग हैं संसार से वो खिन्नाराम जिससे संसार में रहना नहीं चाह रहे हैं खिन्न हो गए ऐसे जो मुमुखी लोग हैं कैसे जलाकांक्षा है या क्यूँकी जले हुए लिए जल की जरूरत है तपे हुए हैं किन्तु मरुभूमि, मरुभूमि श्रांत्या परिभ्राम्यता बड़े परिश्रम से मरुभूमि में दौड़ लगा रहे हैं माने जहां पर वास्तव में उपदेश नहीं मिलता ऐसे स्थानों में पहुंचाएंगे वास्तव में जहाँ उपदेश नाम की चीज नहीं है वहाँ पहुंच जाऊंगे ऐसे लोगों के लिए मरूभूमि श्रांत्या परिभ्राम्य काम परिश्रम से भ्रमण करने वाले जो लोग हैं संसार में चक्कर काट रहे जो लोग उनका अत्यासन्न सुधामबुदयम सुखकरम ब्रह्म दो दर्शयती ऐसा शंकर भारती ये जो शंकर जी की बाणी है ये दिवेश चूड़ामी जो बाणी शंकर जी का शब्द है शंकराचार्य जी जो भारती मैंने वाणी ये उसके लिए कैसा है कहते जो मरुभूमि में दौड़ लगा रहे हैं जल चाह रहे हैं जल मिला की नहीं मिला उनको ऐसे लोगों को देख करके शंकराचार्य ने मैंने भटकाओं में पड़े हुए जीवन जिनका भटकाओ में है ऐसे लोगों को देख करके अत्यासन्न सुदामबुदिम सुख अति नजदीक में एक सुधा का समुद्र बना दिया मरुभूमि में भटक रहे हैं तट तक पंथों में भटक रहे हैं कोई ये करो बोलता है कोई वो करो बोलता है भगवान मिलता नहीं है ऐसे लोगों के लिए अति आसन्न सुदामबुदिम अति नजदीक में एक सुखा रूप सुधारूपी अम्बुदिमा समुद्र बना दिया ये समुद्र है सुधा का समुद्र ये बाणी सुखकर्म ये सुनने में भी अच्छा लगा आज तक आपको बुरा नहीं लगा होगा ऐसा शब्द नहीं मिला क्यों आप श्रोता हैं आपकी बड़ी प्रशंसा की है यहाँ आपकी निंदा नहीं की निंदा की तो शरीर की की आपकी प्रशंसा की है अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है दीवार के बाहर से भी सुनता है अपनी प्रशंसा व्यक्ति बड़े काम से सुनता है यहाँ जो भी प्रशंसा आपकी मारे आत्मा निंदा की होगी तो हड्डी मांस के पुतला की ही निंदा की होगी आपकी निंदा नहीं है सुनने भी तो अच्छी लगी होगी आपको सुखकर्म तो सुख देने वाली वाणी है श्रोता को सुखकर्म या अद्वैय ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है किसका प्रतिपादन तो विष्णु का शिव का कुछ नहीं है अगर आपको विष्णु शिव कृष्ण आदि जाए तो पुराण में जाओ तो रास्ता अलग रास्ता है अद्वैय ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है दर्शयती ऐसा संघ दिखाती हुई माने दर्शन कराती हुई ब्रह्म का दर्शन जो विवेक बुद्धि वाला होगा जरूर ब्रह्म दर्शन हुआ होगा इस ग्रंथ में दर्शन माने आज का विषय नहीं अनुभूति हुई होगी दर्शन माने देखना जैसे नमक देखना किसे दिखती है? माने अनुभूति का अनुभव लेना वो दर्शन ऐसा दर्शक दिखाती हुई शंकर भारती शंकराचार्य जी की जो बाणी माने वाणी निर्वाण समयिनी मोक्ष देने वाली जो वाणी है समय दायिनी समाय मोक्ष देने वाली वाणी विजय सभी में विजय को प्राप्त है अन्य मार्गों में ढक्का ये विजय को प्राप्त है क्योंकि चिल्लाते तो बहुत हैं किंतु आखिर जब तक वेदांत चिल्लाता है सब चुप हो जाता है तावत गर्दंती शास्त्राणी जम्बू का विपिनय यथा गर्दती महाशक्ति यावत वेदांत के शरीय शाह बाकी शास्त्र जितने भी है ना श्रीगाल के समान है श्यार के समान जैसे एक घूमता है तो दूसरा भी घूमता है चिल्लाते हैं बहुत ऐसा करो ऐसा करो ऐसा सारे शास्त्रों में भरा पड़ा है एक दूसरे के विरोध बोलना है ऐसा करो तो ऐसा करो बोलना है कावत गर्दन की शास्त्राणी तब तक ये चिल्लाते हैं शास्त्र सारे जम्बू काहा विपिनय था जैसे श्रीगाल जंगल में चिल्लाते हैं श्रीगाल चिल्ला रहे हों खूब उसी कारण एक शेर का दहाड़ पड़ जाए और चिल्ला है ये बंद हो जाएगा एक एक बंद होगा <laughs> गर्दती रमा शक्ति रियावत वेदांत के शरीर जब तक ये वेदांत रूपी सिंगर नहीं दहाड़ता है तब तक ये सारे शास्त्र चिल्ला <laughs> जब ये एक बार दहाड़ देगा सब चुप हो जाते हैं ये पुराण वाले शास्त्र काम नहीं करते जैसे वह जंगल में शेर की आवाज सुनते चिल्ला रहे थे श्रीगाल शेर में एक आवाज दहाड़ मारा सब चुप कहां दुब गए पता ही नहीं दुबक जाते हैं तो ये अन्य शास्त्र के विषय है ऐसा है तो यहां वेदांत का निर्माण इस प्रकार किया समय हो चुका है अब यहीं रखते हैं यह ग्रंथ यहीं पर विराम लेता है आगे फिर जैसा समय होगा जैसा क्यों